भगवान कृष्ण ने विषम पितामह जी को कहा पितामा युद्धेश्वर महाराज जी राज गद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं युद्धेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया है मैंने गुरुजनों का वध किया है मैं पापी हूं मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा तो हे पितामा आप युद्धेश्वर महाराज जी को ज्ञान का उपदेश दिया। दियातामा जी ज्ञान का उपदेश देने ही वाले थे, माता द्रौपदी को हंसी आ गई विषम पितामा जी द्रौपदी से कहते हैं कि बेटी तुझे हंसी क्यों आई बोले बाबा जाने दो बस ऐसी हंसी आ गई विषम पितामा जी कहते हैं के कि मेरी बेटी तुम पतिवरता स्त्री हो तुम्हारी हंसी में राज है बताओ तुम क्यों हंसी? माता द्रौपदी कहती है कि पितामा जो ज्ञान का उपदेश आप आज देने जा रहे हो वो ज्ञान का उपदेश आपने उस समय क्यों नहीं दिया जिस समय बीच सभा में मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था भक्तों महाभारत में कथा आती है जिस समय युद्धिस्तर महाराज जी ने अपने महल में दुर्योधनादि को बुलवाया और भी अन्य राजा आए थे क्योंकि महाराज युधिष्ठर जी राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे माया नामिक एक दानव था बहुत बड़ा माया भी था उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बड़ा सुंदर एक महल बनाया अब उस महल में जो जल दिखता था वो थल होता था और जो वो थल दिखता था वो जल होता था दुर्योधन समझा कि ये थल है पैर रखा और पानी में गिर गया और माता द्रौपदी देखकर मुस्कुराती है और कहती हंसते हुए कि अंधे बाप के अंधे ही बच्चे होते हैं बस तब से दुर्योधन ने अपने मन में गिठान बांध ली कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन ने एक खेल रखा और उस खेल में अपने साथ खेलने के लिए युद्धिस्तर को बुलवाया दुर्योधन का मामा था शकुनी शकुनी के पास जो गोटी थी वो उसके पिता की हड्डी की बनी थी और वो शकुनी के इशारे पर चलती थी दुर्योधन ने जुए में अपनी पत्नी भानुमती को लगा दिया युद्धिस्तर महाराज जी ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया युद्ध महाराज अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ अब दुश्यासन जब द्रौपदी के पास जाता है कि चलो मेरे संग सभा में द्रौपदी ने कहा कि मैं सभा में नहीं जा सकती क्योंकि मैं रजस्वला हूं मैं अपवित्र हूं और यदि मैं रजेश्वला आपवित्र वहां जाऊंगी मेरे जाने से सबकी आयु खत्म हो जाएगी दुर्योधन नहीं माना बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उस सभा में लेकर आया और दुर्योधन ने कहा हे मेरे भाई दुशासन इसकी साड़ी को उतारो माता द्रौपदी ने बहुत पुकार की विषम पितामा जी से अपने पतियों से दूतराष्ट्र से गुरु द्रोणाचार्य से किसी ने माता द्रौपदी की रक्षा नहीं की आपको पता है भक्तों पचास हजार लोग तो केवल कुर्सी पे विराजमानते हैं तो खड़े कितने होंगे इसलिए लाखों की सभा थी जब माता द्रौपदी ने सबसे पुकार की किसी ने द्रौपदी की पुकार को नहीं सुना उस सभा में माता द्रौपदी ने कहा कि मेरा भाई पानी के बीच में रहता है मैं अपने भाई अपने सका कृष्ण को बुलाऊंगी वो द्वारिका से आएगा मेरी रक्षा करने के लिए एक बात यहां पर बड़ी जानने वाली है माता द्रौपदी ने सबसे पुकार की किसी ने उसकी रक्षा नहीं की तब जाकर उसने कृष्ण से पुकार करी और धन्य है हमारी माता उत्तरा माता उत्तरा ने किसी और से पुकार नहीं की क्यों क्योंकि माता उत्रा को पता था कि मैं अपने ससुरों के पास जाती माता कौंती के पास जाती तो वो तो लेकर मुझे कृष्ण के ही पास आते तो क्यों ना मैं सीधी कृष्ण के पास चली जाऊं ये ठीक नहीं रहेगा इसलिए बुद्धिमान थी माता उत्रा जो तुरंत कृष्ण के पास आ गई, द्रौपदी आई कृष्ण से पुकार की लेकिन बहुत देर से भगवान से पुकार कर रही है भगवान हासन पर बैठे थे उस समय सभा के बीच में कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी, दीन दुख हरण देव दीन न दुख हर देव संतन हितकारी कार्रौपदी की पुकार को सुनकर ठाकुर जी आसन से कूद पड़े अपने भक्त द्रौपदी की रक्षा के लिए ठाकुर जी आ रहे हैं तो गरुड़ जी आ गए भक्तों गरुड़ जी ने कहा सरकार बैठी है हम आपको लेकर चलते हैं भगवान ने कहा कि इस समय तो मेरी भी गति धीमी पड़ जाएगी तुम तो मुझे क्या लेकर जाओगे भगवान ने वहीं से वस्त्र को फेंका कथा आती है एक समय माता कौन थी अर्जुन के संग गई थी द्वारिका वहां भगवान की उंगली कट गई रत बह रहा था सत्यबामा, मित्रविंदा कालिंदनी, रुकमणि आदि शोक कर रही है रो रही है ढूंढ रही है कि किस प्रकार हमारे सरकार के इस रथ को रोका जाए वहीं बगल में खड़ी थी माता द्रौपदी द्रौपदी कर गई अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और ठाकुर जी की उंगली पर लपेट दिया भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरी बहन इस कर्ज को मैं उतारूंगा आज ठाकुर जी ने उसी ही वस्त्र को उसी ही कपड़े को अपनी उंगली से उतार कर फेंका और आज वो ही कपड़ा जाकर माता द्रौपदी से लपेट गया दुशासन बहुत शक्तिशाली था थक गया समा में जितने लोग भक्तों बैठे थे वो कहते हैं कि साड़ी है या नारी है नारी अंदर साड़ी है कोई पहचान ना सदा कुछ लोग बोलते नहीं नहीं साड़ी के अंदर ये लड़की है कुछ लोग बोलते नहीं नहीं लड़की के अंदर साड़ी है कोई नहीं पहचान सका और भगवान कृष्ण ने वहां पर रक्षा की भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया केवल माता द्रौपदी को दर्शन दिया द्रौपदी भगवान की ओर देखकर कहती है कि सरकार इतनी देर क्यों लगा दी कहां थे भगवान ने कहा मैं तो तेरे पास ही था मेरे पास होते हुए भी, भी इतनी देर क्यों भगवान कहते मैं करूं तो करूं क्या तुमने बीच सभा में कहा कि मेरा भाई कृष्ण पानी के बीच द्वारिका में रहता है तुमने वृंदावन वाला नहीं कहा मथुरा वाला नहीं कहा तुमने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरा भाई कृष्ण सब जगह मौजूद है अब बहन तुमने तो द्वारिका वाला कहा मैं था हस्तिनापुर में अब मैं हस्तिनापुर से तेरे पास से गया द्वारिका द्वारिका वाला बनकर आया तो मुझे समय तो लगेगा ना भे भगवान की भी दिव्य लीलाएं होती माता द्रौपदी विषम पितामा जी से कहती है कि जिस समय मेरा चीर खेचा जा रहा था बीच सभा में मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था उस समय आपने ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया विषम पितामा जी मुस्कुरा कहते हैं कि मेरी बेटी जैसा अन्न और वैसा हो जाता है मन महाभारत में कथा आती है राजा शिवी थे विषम पितामा जी बता राजा शिवी के राज्य में एक ब्राह्मण देव अपनी कन्या का कर रहे थे विवाह और ब्राह्मण देव ने एक सुनार से गहना बनवाया अपनी कन्या के लिए अब कन्या जब उस गहने को पहनकर भक्तों ससुराल में गई और ससुराल वालों ने जब वो गहना देखा खोटा तो धक्के मारकर ब्राह्मण की कन्या को निकाल दिया वे कन्या रोती रोती अपने पिता के पास आती है और कहती है कि पिताजी इस अधर्मी सुनार ने हमारे किया छल, खोटा सोना बना कर दिया इसी कारण आज मेरा घर बर्बाद हो गया वे ब्राह्मण देव उस गहने के हार को अपनी कन्या को लेकर गए राजा के दरबार में और राजा शिवी से कहा कि देखो महाराज आपके राज्य में अधर्म हो रहा है मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए यह सोने का हार बनवाया खोटा और इस खोटे हार के कारण मिली कन्या को घर से निकाल दिया गया आप कुछ न्याय कीजिए राजा शिवी ने ब्राह्मण देव की बात को सुना भक्तों अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि उस सुनहार को भी बंदी बना लो और उसका जितना धन है अन्न है वो सब लेकर आ जाओ लेकर आ गए सैनिक सुनार को बंदी बना दिया एक दिन क्या हुआ कि राजा शिवी की अपनी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया तीन दिन में राजा शिवी के जो पुरोहित थे उनके ब्राह्मण देव पंडित जी वो तीन दिन में हार लेकर आते हैं कहते हैं कि राजा ये लीजिए आपकी पत्नी का हार मैंने चुराया था राजा शिवी ब्राह्मण का मुख देखते हैं और विचार करते हैं कि यदि इसने चोरी की मेरी पत्नी का हार चुराया तो मैं तो इस पर शक नहीं कर सकता था ये लेकर क्यों आया है सलाहकारों से परामर्श लिया सलाहकारों ने कहा कि हे राजा आपने जिस अधर्मी सुनार को बंदी बनाया आपने उसके यहां से अन्न भी लेकर आए थे और आपने उस अन्न की प्रजा के लिए बनवाई रसोई प्रजा के संग इस उस रसोई को आपके पंडित जी ने भी खाया इसलिए अधर्मी सुनार का अन्न खाकर आपके पंडित जी की बुद्धि भटक गई थी यह आपकी पत्नी का हार तो चुरा कर लेकर गया लेकिन दूसरे दिन एकादशी का व्रत आ गया इसने एकादशी का व्रत किया व्रत करने से वो पापमय अन्न इसके शरीर से निकला इसमें शुद्धि हुई इसलिए दुवादशी की तिथि पर वर्त खोलकर ये आपकी पत्नी का हार देने के लिए आया है इसलिए सारा दोष जो था वो अन्न का था विषम पितामा जी कहते हैं कि मेरी बेटी द्रौपदी मैं भी खाता था पापी दुर्योधन का अन्न इसलिए गंदा हो गया था मेरा मन आज मैं बावन दिनों से तीनों पर लेटा हूं अरे रथ की धार के द्वारा वो पापी दुर्योधन का अन्न मेरे शरीर से निकल गया है अब मैं ज्ञान का उपदेश्वर महाराज जी को कर सकता हूं इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नौवे अध्याय में अर्जुन जो तुम करते हो दान देते हो तपस्या करते हो जो कुछ खाते पीते हो मुझे अर्पित करते हुए करो ऐसा करने से तुम उनके पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओ अब आप किसी को दान देते हो दान लेने तो चर्सी मवाली भी घर पर आ जाते हैं फलाने मंदिर का चंदा दे दो साहब फलाने भंडारे का चंदा दे दो आते हैं भगवान का नाम लेकर और यदि आपने अपना दान चर्सी मवाली को दे दिया और उसने आपके दीवे पैसे से नशा कर लिया जितना पाप उसको लगेगा उतना पाप आपको भी लगेगा अब आप तो चिंता करने लग गए अब करे तो करे क्या दान देना अपराध नहीं दान दो और क्या कहो कि परमात्मा हम नहीं जानते हैं। ये सत्य राह में इस दान को लगाएगा या असत की राह में लगाएगा वो आप जानते हो इसलिए प्रभु मैं आपको साक्षी मानकर ये दान दे रहा हूं या दे रही हूं दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म बड़ा सुंदर विषम जी ने युद्धिश्वर महाराज जी को ज्ञान का उपदेश दिया विषम जी बड़ी सुंदर नौ बातें बताते हैं जो हमारे कल्याण का कल्याण के लिए हैं पहला क्रोध ना करना दूसरा झूठ ना कहना तीसरा दान करना चौथा अपनी पत्नी पत्नी से ही संतान को पैदा करना पांचवा क्षमा कर देना छठा शत्रु भाव किसी से ना रखना सातवा मन और शरीर से शुद्ध रहना आठवा सरल लेना रहना नौवा सेवक का पालन करना ये नौ बातें हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है विषम पितामा जी कहते हैं कि गृहस्थी को दान देना चाहिए ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए वान और सन्यास आश्रम वाले को तपस्या करनी चाहिए बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश विषम पितामा जी युद्धिश्वर महाराज जी को कहते हैं विषम पितामा जी भगवान कृष्ण की ओर देखकर भक्तों कहते हैं कि प्रभु मुझे याद है आपने मेरी प्रतीज्ञा के लिए अपनी प्रतिक्ञा को तोड़ दिया था कथा भक्त इस प्रकार से आती है महाभारत के युद्ध को पांच दिन हो गए ना तो मरी सेना ना तो मरे पांडव युद्धेश्वर महाराज जी पांडव के संग ब्राजमान है अपने भाइयों के संग और दूसरे पक्ष के अंदर दुर्योधन विष्म पितामा जी के संग विराजमान है जब कोई भी नहीं मरा दुर्योधन ने विषम पितामा जी से कहा कि पिता, पितामा मैं समझ गया हूं आप तो उन पांच पांडवों से मिले हो विषम पितामा जी कहते हैं हे दुर्योधन इन पांडवों को तो मैं चने की तरह भूनकर खा जाऊं पर ये सामने जो तेरी टांग वाला खड़ा है इसके कारण मैं कुछ नहीं कर सक रहा विषम पितामह जी ने सौगंध खा ली कि कृष्ण ने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं उससे अस्त्र उठवाऊंगा या तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो कल पांच पांडवों को मरना पड़ेगा जब ऐसा कहा विषम पितामा जी ने तो भगवान कृष्ण चिंता में पड़ गए भगवान कृष्ण रात्रि में अर्जुन के पास जाते और कहते कि अर्जुन सोने का समय नहीं है जागने का समय है बोले भगवान क्या हुआ बोले कल भीष्म पितामह तुम सब भाइयों को मार देगा अर्जुन ने गहरी नींद से आंख खोली अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु जब आप हो तो हमें किस बात का गम है आप चिंता करते रहिए हम तो चिंता रहित तो होकर खराटे मारकर सो रहे हैं अर्जुन सो गया ये बात सत है इसलिए वृंदावन के संत कहते हैं भक्त तो भगवान पर निर्भय होकर ही सोता है हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारे प्राणों के रख सत सुदर्शन चक्र है हम ईश्वर की क्या चिंता करेंगे ईश्वर हमारी चिंता करते हैं भक्तों तो वो भगवान चक्रधारी प्रभु हमारे रक्षते तो हमें किसी प्रकार का भय क्यों इसलिए भक्त तो भगवान पर निर्भय होकर रहता है अर्जुन भगवान की बात को नहीं सुनते हैं सो गए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरी बात को नहीं सुन रहा अब क्या करूं भगवान रात्रि में माता द्रौपदी के भवन में गए द्रौपदी भगवान कृष्ण को सकाहा कहती थी द्रौपदी ने कहा कि मेरे सकाह इतनी रात्रि में आपके आने का कारण क्या है सब कुशल मंगल तो है भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी कुशल मंगल नहीं है इसीलिए तो हम तुम्हारे पास रात्रि में आए माता द्रौपदी कि दिल की धड़कन हो गई साफ़ तेज अपने दिल पर हाथ रखकर माता द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि स्वामी क्या हुआ सब कुशल मंगल तो है क्या आप शकुन होने वाला है आप तो सब कुछ जानने वाले हो साहब भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कल तू विधवा हो जाएगी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांचों पति तेरे मर जाएंगे अब तो द्रौपदी ठाकुर जी के सामने भक्तों रोने लगी ठाकुर जी ने कहा रो क्यों रही है बोले महाराज आपने तो कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी ठाकुर जी ने कहा कि मैंने कहा होगी अभी हुई हो नहीं है इसलिए रोना तो ना बंद कर द्रौपदी ने अपने आंसू को पोंछा। सका बताओ क्या करें भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रोपदी विषम पितामा ने सौगंध खाई है कि मैं सवेरे पांच पांडवों को मार दूंगा इसलिए तुम मेरे संग इस समय भीष्म पितामा जी के पास चलो भगवान ग्वाले बनकर ंधे पर ठाकुर जी के काली कम्बल थी हाथ में डंडा और गले में ठाकुर जी कपड़े को डाले हुए माथे पर एक कपड़े को लपेट लिया जैसे ग्वालिये लोग नहीं कपड़े को सर पर बांध देते हैं द्रोपदी को लेकर भगवान जा रहे हैं और मार्ग में द्रौपदी की चप्पल आवाज कर रही है टक टक कर कर आवाज कर रही है अब भगवान सोचते हैं ये तो मरवा देगी किसी को पता लग जाएगा कि हम विषम के पास जा रहे हैं ठाकुर जी ने द्रौपदी की चप्पलों को भगतो अपने हाथ में ले लिया भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आज भगवान जो लीला कर रहे हैं वो भक्त का कर्ज उतारने के लिए क्योंकि भगवान के परम भक्त भरत महाराज जी ने ठाकुर जी पे कर्ज चढ़ा दिया था कैसा कर्ज अरे भरत महाराज जी आते हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी की चप्पलों को लेकर जा रहे थे अपने माथे पर रखकर तीनों लोगों में भक्त की चर्चा होने लग गई कि भक्त ने भगवान के चणप आदि को अपने माथे पर धारण कर लिया तो चलते चलते भगवान ने भी विचार किया कि आज हम भी कुछ ऐसी लीला कर दें कि चर्चा हो कि कृष्ण ने भी अपने भक्त की चप्पल को अपने हाथ में ले लिया और वहां पर कौरव जन विषम पितामा जी को नमन करने के लिए आए थे नमन कर कर सारे कौरव चले गए विषम पितामा जी नेत्रों को बंद कर कर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जप कर रहे हैं भगवान द्रौपदी को लेकर जब विषम पितामह जी के दरवाजे पर गए तो द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया यहां पर द्वारपालों ने रास्ता रोका द्रौपदी को तो कहा कि महारानी आ जाइए और ठाकुर जी को कहा ग्वाले हे सेवक जाओ वहां जाकर बैठ जाओ नहीं आने दिया और तो यहां पर भी एक रस आ जाता है कथा में आगे जाकर कथा आएगी जय विजय कुमार गणों का रास्ता रोकेंगे और ये सब भगवान की इच्छा से होगा वहां भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए कठिनाई हुई और यहां भगवान को अपने भक्त विषम पितामा जी के दर्शन के लिए कठिनाई हो गई साहब नहीं कर सके नहीं जाने दिया साहब द्वारपालों ने द्रौपदी को तो बोला महारानी आप आ जाइए और कृष्ण को सेवक कहकर बार बिठा दिया तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे द्रोपदी की चप्पलों को ठाकुर जी ने अपने माथे के नीचे रखा काली कमल को ओढ़कर मेरे गोविंद वहीं पर लेट गए माता द्रौपदी गई और विष्म पितामा जी को माता द्रौपदी कहती है कि प्रणाम पितामा पितामा जी के मुखार बिंदु से निकल गया कि सो भाग्य, सो भाग्यवती भावो हो द्रोपदी कहती है बाबा मैं द्रौपदी हूं सुनते ही विषम पितामा जी की आंख खुल गई जो माला में जप कर रहे थे वो माला हाथ से छूट गई नेत्रों से आंसू आने लगा और गदगद वाणी में द्रौपदी को विषम पितामा जी कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हें कौन यहा लेकर आया है विषम पितामा जी द्रौपदी को अब कहते हैं कि कृष्ण लेकर आया है बोले हा बाबा विषम पितामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि या तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो पांच पांडवों को मरना पड़ेगा लेकिन यहां मैंने अपनी बहु द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया सो भाग्यवती भवो हो सोच में पड़ गया अब द्रौपदी मैया के तो पांच पांच पति हैं बासीवर मिले तो सबका ही मिलेगा कथा आती है पुराणों में माता द्रोपति शंकर जी की तपस्या कर रही थी और तपस्या के समय इन्होंने पांच मर्तबा कह दिया अच्छे पति अच्छे पति अच्छे पति शंकर जी प्रकट हो गए शंकर जी कहते हैं कि तुमने भावता में पांच मर्तबा कह दिया पति के विषय में इसलिए तुम्हारे पांच पति होंगे अब सो भाग्यवती भवो जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो तो, तो पांचों पति के लिए हो गया विषम पितामा जी द्रौपदी से कहते हैं कि कृष्ण कहां हैं तो कहती है कि बाबा आपके द्वार पालों ने आने नहीं दिया विष्म पितामा जी भक्तों द्रौपदी के संग बाहर जाते हैं काली कमल को ओडे हुए मेरे गोविंद लेते हैं विषम पितामा जी ने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी के चरणों को संपर्श किया विषम पितामा जी के हाथ लगते ही ठाकुर जी ने अपने माथे से कमल को हटाया और क्या देखते हैं विषम पितामा जी ठाकुर जी द्रौपदी के चप्पल को अपने सर के नीचे लेकर सो रहे थे विषम पितामा जी के नेत्रों से आंसू आ गए रोते रोते भगवान के चरणों में लौट रहे विषम पितामा जी और कहते हैं कि सरकार जिस भक्त की चप्पल आप स्वर के नीचे रख दे उस भक्त का कौन नाश कर सकता है लेकिन सरकार मैं भी आपका भक्त हूँ मैंने भी कहा या तो आपको कल अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो इन पांच पांडवों को मरना पड़ेगा भगवान कहते भैया बात सुनिए अपना मान टले टल जाए अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टले ते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा अरे ठाकुर जी कहते पितम विष् पितामा जी आप चिंता ना करिए हमारी बात रहे ना रहे हमारा मान रहे ना रहे लेकिन महाराज आपका मान होना चाहिए इसलिए आप सवेरे आइए हम सवेरे बात करेंगे ये लीला बड़ी अद्भुत भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए की क्योंकि हम ठाकुर जी की चिंता क्या करेंगे ठाकुर जी हमारी चिंता करते हैं भक्तों